यं सर्वं काुस्तोण सर्वापनिषद म सावर वेदी चाहन परिषद तृतीय खंड के तीसरे मंत्र पद पदभाष्य पर विचार हो गया था अन्य बाकी भाष्य की है इसमें एक पदभाष्य में तीसरे मंत्र में एक तो उपासना बताई थी जिसके लिए पहले ये सारे कहानी के रूप में बताया गया था जो उपासना के लिए उपासना अध्य उपासना बताई थी देवता संबंध उपासना मैंने उस ब्रह्म को देव रूप से उपासना करना तो कैसा करगा जैसे यहाँ पर हमने कथा सुनी है परमात्मा ने देवताओं के सामने रूप दिखाया तुरंत छिप गया और ऐसे प्रकाश हो गया प्रकाशित प्रकाश दिया उसको प्रकाश रूप से उपासना करनी चाहिए और अभिमान होकर वह परमात्मा छिप जाता है जैसे उत्तर को ज्यादा अभिमान था, छिप गया दर्शन लोग संभाषण में जो पाया फिर प्रकाश रूप से विधिवी के चमक के समान और आंखों के पलकों को गिरने के समान इतने जल्दी छीपना इस रूप से उपासना करना चाहिए यह अतिदैविक उपासना है इस उसका फल आगे बताएंगे सारे प्राणी उसको चाहते हैं जविक फल बताएंगे उसको बाक्यभाष्य बाकी है विस्तार हैं देखें तस् आदेश ये मंत्र है है तस् आदेश उस ब्रह्मा का यह आदेश है उस परमात्मा का आदेश है आदेश मैं उपदेश क्या उपदेश है उसके गिर क्या करते हैं तो कस्य आदेश कस्य ऐसा प्रतीक ले लिया मंत्र का प्रतीक है वो कस्य ब्रह्म ऐसा भक्षमणा आदेश है उस ब्रह्म का यह बक्षवाण है आगे होने वाला उपासना है उपासना यही बताएंगे तो ये जब शब्द बोल रहे हैं उस समय अभी उपासना बताई नहीं गई है इसलिए बक्षवान हो गया है यही बताएंगे आदेश आरोप माने कैसा आदेश है कहता है उपासना उपदेश है उपासना का उपदेश समीप आसन हम अपने इष्ट के समीप हो जाए पाणी कोई हमारे सामने न हो मन की व्यक्ति ऐसी बन जाए नाम उपासना उपचार समीप होता है आसन माने व्यक्ति होता है आश्रो को संताती है तो दूसरी वृत्ति हमारे अंतर्गत ना आए हमारे जो इच्छा है वही हमारी वृत्ति में बनी बनी रहे उसी का नाम है उपासना उपासना सबका ही अर्थ होता है ज्ञान भी होती है ज्ञान बोले उपासना बोले एक ही चीज है लगता। तो उपासना उपदेश है यहाँ माना उपासना संबंधी उपदेश है एक स्मार्ट देवे विद्युत इव सहसा है पराद्रभूताओगे प्रकट हो गए थे परमात्मा यक्षरूप में जैसे बिजली एकाएक चमकती है इसी प्रकार एकाएक एक खड़े हो गए थे परमात्मा यक्ष रूप में देवताओं लिए यार्थ देवे विद्युत इवन जैसे बिजली ये हमारे घर की बिजली की बात नहीं है आकाश में चमकने वाली बिजली जिसको फोटो लेना मुश्किल है फोटो की तैयारी करते करते गायब हो जाए स्वास्थ्य की देवेद्यों देवताओं के लिए चतुर्थी देवताओं के लिए विद्युत बिजली के समान बिजली के समान सहसा आएगा प्राद्र जैसे बिजली एकाएक प्रकट हो जाती है ठीक इस प्रकार प्रादूत तो हुआ हम इस काम में शुरू में यही आए एक प्रक्रिया है वो ब्रह्म ब्रह्म परारूप हुआ दैसा हुआ प्रकाश स्वरूप पैदा हो गया प्रकाश स्वरूप तस्मा विद्युतो विद्योतम यथा जैसे विद्युत विद्योतम होना प्रकट होना होता है प्रकाश होना होता है ठीक इसी प्रकार यदि एकद्रह्म ये जो प्रकरण में आया हुआ जो ब्रह्म है ये तद ब्रह्म व्यक्ति विद्युत की तरफ प्रकट हो गया देवताओं के सामने प्रकट हो गया आद्युत विद्युत विद्योतक विद्युत आका अर्थक है आवर उपमाते आ सब आ शब्द का था ईवा उपमा देने के लिए मंत्र में आ है वो लुट करके रखा है वो इवा अर्थन है सादृश्य रन है माना उपमा के लिए है किसके समान ब्रह्म प्रकट हुआ जैसे बिजली प्रकट होती है उपमा के लिए आ का था, था इवा बिजली जैसा जैसे विद्युत है उस प्रकार को दिखाया है बिजली क्या काम करती है था यथा धनांध कारण ये विद्युत का काम है जिस पर अधेरा था जब बिजली चमकती थे एकाएक प्रकाश हो जाता है उजाला हो जाता है यथा धनांध कारण बिदार्यूर्ण अधेरा है अमावास्य की रात्रि है फिर भी उसको रात्रि को फाड़ करके प्रकाश कर जाती भावना है अरे दृय काम करती है यथा धनाध कारम बिदारिया विद्युत विद्युत नहीं का हल है विद्युत सर्वतः प्रकाश से प्रकास हर प्रकास सर्थे, प्रकास सर्थे, तो इस प्रकार, इस प्रकार। तो से प्रकाश करती कर देती प्रकाशते हर प्रकार से प्रकाश करती है विद्युत ठीक इसी प्रकार एवं ऐसे तद ब्रह्म देवा पुरतः सर्वत प्रकाशवत व्यक्तिभूतम इस प्रकार वो ब्रह्म भी देवताओं के पुरतः मन शाम देवताओं के समित्ते था देवानाम पुरतः सर्वतः हर प्रकार से प्रकाशवत व्यक्तिभूतम प्रकाश स्वरूप होकर के प्रकट हो गया ना दिखाई पड़ा प्रकाश रूप का दिखाई पड़ा देवताओं की दृष्टि में आना हो गया व्यक्ति व्यक्तिभूत हो गया मैंने रूप धारण कर दिया साकार हो गया इसलिए क्या करना आप अतो व्यद्युतर इव इन उपासना इसे बिजली के समान करके उपासना करनी चाहिए जैसे बिजली ने अपना रूप दिखाना होता है वैसे ब्राह्मण में रूप दिखाना है देवताओं के लिए ऐसी उपासना करनी चाहिए अध्यय उपासना अध्यात्म उपासना आगे बढ़ाएंगे यथा सदृत विद्युत ये टीचर बारिव ने कहा है विद्युत सत्र का, का प्रयोग किया जैसे सकृत बिजली एकाधिक्रम पर है वैसे परमात्मा किसी को दर्शन तो दे तो एकाएक देवित्त की इतनी आवश्यकता नहीं है एकाएक दर्शन देंगे जैसे देवताओं ने दिया ये ये विद्युत शक्ति के रूप में परमात्मा को अन्य उपस्थित दिया है मैंने वृद्धा ने दिया है करके कहा इसमार्त से इंद्र उपसर में कार्य दूसरा चक्षुषु निशन इवा कहा है चक्षु के पल्ते को नीचे गिरने के समान कोई समय नहीं लगता एक आय छिप गया इंद्र जब समेत पहुंचा गार वहां पहुंचते पहुंचते छिप गया ठीक है। स्मार्थ से दूसरा बात है। बल्द से इंद्र उपसर्पण काल है जब इंद्र उपसर्पण हुआ उपस्थण काल तो गमन उपपूर्वक सिर्फ रात हुआ है लोक प्रत्यय सिर्फ प्रत्यर्थक रात हुआ है वो तो इंद्र के गमन काल में जब उसके पास इंद्र जा रहा था उस समय में नमिषक छिप, छिप गया छिप गया यथा कश्चित चक्ष निवेशन करवा जैसे कोई व्यक्ति किसी के सामने आने पर आप मूर्ति ऐसे कर दिया ऐसे बोले निमेश चक्षु निमेशन कृतवान मैंने चक्षु को बंद करवा दिया ऐसा हो जाता है यानी निषद ये भेज करके लुक लगा कर प्रेरित अपने आप आंख में पूरा दूसरे काम बुद्धिता इंद्र का काम पूरा हुआ हो गया इंद्र को दिखाई नहीं पड़ा यह होता है इसका यथा कश्चित चक्षु जैसे कोई व्यक्ति आंख को दबा देता है ठीक ऐसा हो गया इंद्र के आंख दबाया जैसा हो गया इंद्र बातचीत नहीं कर पाया दर्शन तो हुआ बातचीत नहीं कर पाया अनर्थक इति विपात हो वहां तो कहा था इति का अर्थक अवधारण कहा था, था पर ऐसा ही किया करके बोलना चाहूंगे तो कहते हैं यहाँ दो शब्द निरर्थक है एक तो वहां इति है इन विश्व ऐसा है वहां वहां ईद का एरो उन्सिक लगा हुआ है बन गया है ये दोनों के दोनों निपात हैं अनर्थक हैं इसे कोई प्रयोजन नहीं बोलते हैं ये भाग्यवासी ये इति भी नहीं है इत भी नहीं है दोनों ये दोनों निपातों ने अव्यय है और ये अनर्थक हैं कहा है निमिल निमिलिषित वक्त इधा तिरभूतम जैसे आंख दबाना होता है तो बंद होना होता है उस प्रकार से तुरभूत हो गया इंद्र को सबका जो इंद्र जब गया उस काल में ऐसा होगा का अधिद तो इस प्रकार की उपासना को ऐसे समझना इसको कहते हैं अधिदैव उपासना देवता संबंधी उपासना देवताया अधि देवताओं को अधिकार करके विषय बना करके की जाती उपासना उसको अधिदैव कहते हैं देवता आया अधि देवता को विषय करके अपने से भिन्न नाम करके देवता संबंधी उपासना को अधिदैव कहा जाता है कहा देवताया अधि यद दर्शन दर्शन और उपासना जो दर्शन उपासना है उसको अधिदैवत हम भक्त उस उपासना को दर्शन को अधिदैवत दर्शन करते हैं ये ठीक आ है ठीक आ है विद्युत दृष्टान अत्यंत है ये यहाँ पर विद्युत का दृष्टान्त दिया और आंख के निमिलन का दृष्टान दो दृष्टान्त है तो विद्युत के दृष्टांत से वैसा अत्यंत प्रकाशशील है प्रकाशन लाइट वाली समक्री है ज्ञान प्रकाशन विद्युत दृष्टांत दृष्टान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है अत्यंत प्रकाश स्वरूप होता है निविषेण दृष्टान्त ने और विमिश दृष्टांत दिया चर्चु को उन्मिला दृष्टांत दिया है निमेशन दृष्टान्त दिया है उसके द्वारा देवय व्यव दुर्व्यक्त ब्रह्म दुर्व्यक्ति है उसको जानना पड़े कठिन है देवताओं को भी जानना मुश्किल पड़ा कौन है वो तो बाद में भगवान भगवती कृपा कर गई इंद्र समझता है नहीं तो नहीं समझना देवरे ने भी दुर्भिग् तुम तो दिखाया निवेश दृष्टा भी नजारा ब्रह्म ऐसा गुण प्रयोगी की गुण लेकर के उपासना करनी चाहिए अत्यंत दिखी मत है और ये दुर्ग्यय दुर्विज्ञ है दुखे नज्ञा तुम सत्यम बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है इतने सरल नहीं देख कितने छानबीन करते करते करते इसको हटाते हटाते बड़े मुश्किल से पकड़ा जा सकता है hmm. कश्चित प्रत्येका है दुर्विज्ञ है इतना सरल नहीं है है अपना स्वरूप है वो वो पहले द्वित्रूप में ढूंढेगा ब्रह्म और मैं और ऐसे में चलता रहेगा बाद में मिलेगा जिसको भी आज तक किसी ज्ञानियों को ब्रह्म परमात्मा मिला है तो आखिर में मैं ही हूं करके मिला अंतिम महीने तोड़ यही हुआ आखिर यही होता है पहले हम बाहर जाते हैं उसके द्वारा चलते चलते चलते अंतिम यही निर्णय है आज तक तो जिसको भी मिला बाहर नहीं मिला मिला तो अनुभूति पहले हो नहीं जब तक अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी तब तक, तक वो अनुभूति नहीं हो पाएगी अनुभूति तभी होगी अंतकर्म की शुद्धि के लिए इसलिए सारे साधन बताते हैं अंतर्म शुद्धि के लिए आत्मप्राप्ति तो के लिए कोई साधन नहीं किंतु आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक अंधकर्म की शुद्धि नहीं होगी बात ये दिखाया विद्युत दृष्टान्त अत्यंत दिव्य महत्व अत्यंत प्रकाश है वो प्रकाश स्वरूप है प्रकाशशील है ये दिखाया और निमिषेरा दृष्टान्त दूसरा चक्षु निमिष कहा था बंद करना कहा था उस दृष्टान के द्वारा देवय द्रुर्वृत्ति देवताओं के द्वारा भी द्रुव्तियां जानने देवताओं के लिए मुश्किल है बड़ी कठिनाई से साधना करनी चाहिए सावधानी से सावधान करनी चाहिए ये इसके लिए तात्पर्य होता है एक दो गुण वाले की उपासना करनी है इसको अद्वैव उपासना करते हैं क्यों देवान अधिकृत्य विवक्षित देवता संबंधी विषय बना के उपासना बताई गई ये कहा टिप्पणी ग्यारह अधिकृत नाम निवित्तीकृत्या किसी देवता को निमित्त करके जो उपासना की जाती है उस उपासना को अधदय उपासना बोलते हैं और अपने स्वरूप संबंधी लेकर के करेंगे अध्यात्म उपासना हो जाती है और किसी भूत संबंधी लेंगे तो अधिभूत उपासना ऐसे हो जाती है ये प्रकार आदि कथन टीका में अत गुणद्वय विशिष्ट उपासना हम आधुदयू चाहते हैं इसलिए दो गुण विशिष्ट उपासना है एक तो अत्यंत प्रकाशशील है और दूसरा देवताओं के लिए भी दुर्भिज्ञ है ऐसे दो तो गुण ब्रह्मा में डालकर जो उसका चिंतन करना है उसको कहते हैं आदिदेवी उपासना कहा गया है देवता संबंधी उपासना मैंने अपने से भिन्न रूप से चिंतन करना है वो हो गया आदिदेविक उपासना मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है इसका आदिदेविक उपासना और दूसरे अभी अध्याप उपासना आने वाली है अब वो, वो क्या होगी वो अहंग्रह उपासना होगी मैं ही परमात्मा हूं ऐसी भावना बनाने इसके लिए एक संकल्पम संकल्प अथ अध्यात्म अथ सवाल आंतर है अधिदैव उपासना यह अंतर इसके पश्चात अध्यात्म अथ अध्यात्म अध्यात्म उपासना बताते हैं आगे अब मैंने दो प्रकार से उपासना करनी है पूर्वोत्तर ब्रह्म की जिसकी कहानी हम सुन के आए हैं एक रूप में दर्शन हुआ है उसकी उपासना दो प्रकार से है ये तो अधिदैव तो हो गया अब अपने स्वयं रूप से उपासना करनी है अध्यापक उपासना करना चाहते हैं कहा तो यद्य गच्छर भी वचन ये जो मन बाहर विषयों में जाता जैसा लगता है वो ब्रह्म की तरफ ही जाना है उसको ब्रह्म की जितना जा नहीं सकता क्योंकि उसके चलाने वाले ना चलना किसी का संभव नहीं है गच्छर मन जब चलता हुआ वैसा है तो वहां जरूर आतना है गाड़ी चलती देखा है दूर से तो वहां पर जरूर चेतन है इसी का चेतन वहां चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में क्रिया होगी संभव नहीं मन जड़ है गच्छति युवक है वास्तव में जाता नहीं है वृत्ति बनाता है उसी के नाम जाना जैसा है मन कहा बाहर छोड़ दिया बनाता है, इतने शक्ति है उसको जाने की आवश्यकता ही नहीं उसको फिर जाना नहीं पड़ता वही वृत्ति बनाता रहेगा जो यह गच्छी युवक युवक जाता हुआ सा ये उप ब्रह्म के ही होता है उस समय उस समय में अभास्य स्पष्टीकरण करेंगे उस समय में ब्रह्म के तरफ ही होता है उसी और अनेने अनेने इसी मन के द्वारा इसी मन के द्वारा उपस्मारती साधन जो है ना बहुत याद करता है किसका ब्रह्म का चिंतन करता है मन के बिना वृत्ति नहीं बनाता इसका वृत्ति से चिंतन करता वृत्ति ही चिंतन है अनम ये तक ब्रह्म है ये द्वितियां ये अनेन अन जमाशादी साधक उपस्मृति साधक चिंतन करता है क्या करता है अभिक्षण संकल्प बहुत संकल्प करता है संकल्प में वृत्तियां बनाता है मन के बिना वृत्ति बनाना संभव नहीं है तो ये साधक बना गया। अब उपस्मृति का जो करता होगा साधक होगा अन्य इस ब्रह्म को ब्रह्म का उपस्मरती साधक उपस्मरती साधक चिंतन करता है क्या करता है अभिक्षण संकल्प बहुत सारे संकल्प करता रहता है मन के बिना नहीं कर का चिंतन ये काम टिप्पणी है कहते हैं इस मात्र में दो चकार है दो चकार है वो चकार जहाँ है वहां भी अन्वय नहीं होगा उनको ध्यानांतरित करके संबंध रखना होगा और उसका अर्थ की होगा ध्यान देना टिप्पणी कार बोलता है जो चकार पड़े हुए हैं मंत्र में तो उसके जहां है वहीं अर्थ नहीं होगा उसका उसको भिन्न क्रम करना पड़ेगा यथाक्रम में भिन्न क्रम होगा और अंत में जाके इसका निष्कर्ष निकला कि इति दोनों चकार के अर्थ इति निकलेगा ये टिप्पणी कार चकार के विषय भी बोलना चाह रहे हैं अर्थाध्यात्म इत्यादि ये मंत्र है अत्र इस मंत्रे अस्त्रे चय चकार दो अलो एक नहीं करना उधर लेना चवय चकार दो मंत्र अर्थ माने अस्थ मंत्रे चय जो चकार दो हुए हैं चकार दो दिखाई पड़ते हैं आपको मंत्र में गो दो चकार पड़े तो अच्छा जो चकार दो अर्थवादे तो माने ये एक दोनों चार का और जहाँ है वहां अन्वय नहीं होगा एक तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है इवा के आदि दिखाई पड़ रहा है और एक अनैना के आदमी वहां अन्वय नहीं होगा पर और करना पड़ेगा अन्वय भिन्न क्रम वाले हैं और क्रम भी भिन्न होगा इन दोनों का मैंने ध्यानांतरित करके अनुय करना होगा कैसे करना होगा तो क्वेश्चन मंत्र का अन्वय बनाते हैं कैसा उनको करना इस शब्द कैसे निकालना ये बोलते हैं तथा जब उसी को दिखाते हैं मनो ब्रह्म उपस्मरती उपस्मरे इति एक एक सकार करते ध्यादी ध्यान करे ऐसा कैसा ध्यान करे एत ब्रह्म प्रति मनो ग्रम्ह प्रति दिव्यांग्रह्म उसके तरफ मन जाता है गति जाता तो नहीं जाता जैसा होता है ब्रह्म वही है कहा जा रहा है उसने ब्रह्म के सहयोग से तो वो वृत्ति बना रहा है ब्रह्म को जाना ही नहीं होता जाता जैसा होता है वृत्ति बना लेता है तो ब्रह्म के तरफ गया हम मानते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बनाया हम सौते चला गए जैसे देवदत्त घर में घुस गए वैसे ब्रह्म में चला गया ऐसे बोलते हैं पास्तव जाना नहीं वो तो व्यापक है यह तक ब्रह्म प्रती ये जो मन है इस ब्रह्म के तरफ मनो ग तो मन जाता, जाता हुआ सा लगता है इस इस प्रकार अनेक मनसा जाता हुआ सा करके इस मन के माध्यम से साधक और यह तो ब्रह्म उपस्मृति उपस्मृति है उपस्मृति का उपस्मरे विधि बनाना क्या बनाना विधि बनाना उपस्मृति लगे मंत्र में किन्तु उपस्मरे इति ऐसा करना ध्यान चिंतन करे ये मन ब्रह्म के तरफ जाता है ऐसा चिंतन करे जाता हुआ होता है करके चिंता ये इति एक प्रकार का आता है इति अच्छा और यद तध्यात्म ऐसी जो उपासना है उसको अध्यात्म उपासना बोलते हैं सामान्य नपुंसक है आध्यात्मिक शर्द होना चाहिए आध्यात्मिक ऐसा होना था अध्यात्म संबंधी को तो आध्यात्मिक बनना था किंतु यह अध्यात्म तदय क्या है सामान्य नपुंसकम एक सूत्र है व्याकरण जब लिंग भेद का पता नहीं लगता हो उस काल में क्या कर लिया जाता है नपुंसक प्रयोग कर दिया जाता है यद्यपि लिंग भेद करके प्रयोग करना चाहिए कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो लिंग भेद करना संभव नहीं है लिंगानुशासन में भी बताया नहीं गया है तो उस स्थिति में क्या करना सामान्य नपुंसकम एक छूट दे दिया प्राणी ने सामान्य में नपुंसक प्रयोग करना ये कहा हुआ है तो ये सामान्य में नपुंसक बताया करके कहा होना चाहिए था यह आदेश अध्यात्मिक संबंध बनना चाहिए उसना को आध्यात्मिक उपासना बोलना था किन्तु अध्यात्म करके रख दिया माने अध्यात्मी भवा आध्यात्मिक अथाएं प्रत्येक लगाए उसे अर्थ निकाल दिया ये कहा कि एको अनु एक का तो यह अनु हो इस तरह से संबंध हो गया और दूसरा प्रकार रहेगा अर्था अपार दूसरे प्रकार का अर्था करते हैं संकल्प से अभिक्षम ब्रह्म विषय अतिथि चैना मनसा उपस्मरे और संकल्प भी जो ब्रह्म विषय संकल्प है अभिक्षण बार बार पुनः पुनः जो संकल्प है ब्रह्म विषय उपासक तो ब्रह्म का ही चिंतन करेगा विषय का चिंतन करेगा नहीं जैसे विषय को विषय चिंतन होगा उसी तरह के उपासकों को अपने इष्ट का चिंतन ही करता रहेगा वो यही है संकल्प अभीक्षण संकल्प कैसे होने से अविक्षण संकर्क अवक्षण पाठ होगा सर अविक्षण अवीक्षण संकल्प अविक्षण बार बार पौन पौनपुण्य ब्रह्म विषय इति ब्रह्म विषय संकल्प होता है सारे साधक अनेकना मनसा उपस्मरित इस मन के द्वारा वो चिंतन करे इति ऐसा एक यहां होता चार उपस्मरित चार इतिशावर लेना चाहिए अत तक अध्यात्म ऐसी उपासना को अध्यात्म उपासना करते हैं ये बता आगे ठीक टीका रखिए टीका रखिए अरुणा प्रत्यगात्मत ब्रह्मो यथा अभिव्यक्ति इत्याह अब पहले तो अतिदायिक रूप से बाहर ब्रह्म है बाहर देखना जैसे बिजली के प्रकाश एकाएक हो जाता उसी तरह ब्रह्म ने परमात्मा ने एकाएक स्वरूप दिखाया और इंद्र जाति जैसे छिप जाना है आपके पल के एक बंद हो जाती है उस पर छिप गया ऐसा करके सोचना कहा था दो प्रकार की गुण डाल करना करना के उपासना करना गुण का विधान करना कहा था अब कहते अधुना प्रत्यगात्मता अपने स्वरूप रूप से चिंतन करना साधन क्या हमारे पास चिंतन के मन ये मन के चिंतन करना अहंगना करना यह वो होना चाहे मैंने अध्यात्म उपासना में देवता अलग हो पाएगा इसलिए स्वरूप से चिंतन करना है वो तो अधिदैव था पहली वाला अगुना प्रत्यगा प्रतया अपने स्वरूप रूप से ही स्वरूपतः यथा अभिव्यक्ति स्वरूपता ब्रह्म की जिस प्रकार अभिव्यक्ति हो सकती है न ब्रह्म हूं ऐसे ज्ञान हो सकता है जिस प्रकार हो सकता है उस प्रकार से करे तथा तो उपदेश्य उस प्रकार यहां उपदेश किया जाता है साको मैं ही ब्रह्म हूं ऐसी भ्रवना हो जाए इस इस तरह से उद्देश्य दिया जाता है उपासना पता बताई जाती है कहा अथ अनंतरम भाषण कहा अथ सद अनंतरी आत्मा अनंतर है किसके अंतर अधिदायी उपासना के अंतर अध्यात्म अध्यात्म और का विषय जो प्रत्येक आत्मा है सबके भीतर जो आत्मा है थूल शरीर के भीतर इंद्रियों के भीतर और उससे भीतर मन आदमी है उसके भीतर और बुद्धि के भीतर मैंने भीतर भीतर करते करते जैसे आपने कैद्रोक में पढ़ा होगा पंचकोष की चर्चा की होगी फूल से जाते जाते जाते जाते सबके भीतर क्या जो मिलेगा वो आत्मा होता है जो आम नवय कोष के भीतर है आनंदमय कोष भी आत्मा नहीं है तो आमदय कोष के जो कोष कहा प्रतिष्ठा कहा वो होता है आत्मा जिसमें आमदय कोष आश्रित है वो होता है आत्मा वो भीतर सबके भीतर वैसे प्रत्येक आत्मा सरल सबके भीतर जो होता है सब माने प्राणी माप में ले जाना ये शरीर में पहले ले लेना इसमें जितने भी वस्तु है पहाड़ पहाड़ बाहर भीतर भीतर करते गए सबसे बाहर पड़ा हुआ है अन्नमय कोष उसके भीतर पड़ा हुआ है प्राणमय कोष उसके भीतर है मनोमय कोष उसके भीतर है विज्ञान उसके भीतर है आन उसके भी भीतर है या प्रत्येगात्म का अर्थ ये होता है प्रत्येगात्म विषय प्रत्यत्म को विषय करने वाला आदेश है आदेश माने उपदेश उच्चते, उचित उपासना बताई जाती है कहा कैसी उपासना दिखाते हैं कि तब गच्छी वे ते जो यह मन है गाता हुआ सा लगता है ये तद ब्रह्म धौकथे व इस ब्रह्म के तरफ धौकते धौतरी द्धु गतल धातु है धौकते व जाता है गछती व और धौकते व एक ही आता है धातु एक आत ढोकरी का तरू गदकर तक लड़ा है चक्रिन ढू कसे तो पड़ा होगा ना हाँ चक्रिन ढहू कसे ये चक्रिन जाते हो ऐसा व्यवस्था मध्यम पुरुष एक बोलते हैं ढहूक से तो ढूंक देव इस ब्रह्म के तरह ढाऊक देकर जाता है मन जाता है जैसा विषय करो की वह भौक देगा जाता है विषय बनाता है नाकारि बनाता है जैसा हो जाता है वृत्ति को क्या बनाएगा वो तो ब्रह्म के माध्यम से बनना है उस वृत्ति बनाने की क्या वो चेतन थोड़ी है वो तो ब्रह्म जैसे लगा दे वैसे करेगा वो तो इसलिए बनाता है जैसा विषय करोती की विषय बनाता हुआ जैसा यथा यथाथ है तथा ही उसको दिखाना चाहते हैं ये टिप्पण बोलते हैं ये जो यथाशथा तथा ही मान दिग्दर्शन के लिए दृष्टान के लिए ये कहना चाहते हैं टिप्पणी ने कहा अन तथा अर्थक यथाशब्दे न तथा रखा हुआ है इसका अर्थ होता है तथा अनेक यथाशब्देन तथा अर्थक ये करना अन ये अर्थक अर्थ हो रहा है जबकि भाषण पाठ यर्थ तथा शब्द में आगे दिग्दर्शन करना चाहते हैं उसी को व्याख्या करना चाहते हैं ये तब ग के जाता हुआ इत्यत्र सात यद जो गीव इत यदि गीप में जो यथ शब्द है यदि गीव इतृत्य अत्यप सूत्र है यदि अत्य अत्रत्य होता है यहां होने वाले को अत्रत्य बोलते हैं कहां होने वाला शब्द जो है यद शब्द वो लनका यदि गच्छद्वीप का यथ शब्द को ये बोलना चाह रहे हैं यदि गीप इतृ यहाँ होने वाला जो इस वाक्य में है यह सब्द। यह सब्द। शय। शय। अर्थम था। ये शब्द में यद यर्थम आख्यात उसी यहाँ आख्यात उसी अर्थ कह कथन करना है यद शब्द कथना है यद गीपो में यद है उसी का अर्थ ऐसा तो भाष्य कर समझना है तथा उसी को दिखाते हैं अन मनसा ये तत्मोपस्मती हाँ, इसी मन के साथ मन के साधन से ब्रह्म का चिंतन करता है कौन करता है साधक करता है ब्रह्माकार वृप्ति बनाता है मन तो होते नहीं कर पाएगा मन की आवश्यकता है किन्तु तो अशुद्ध धन नहीं चाहिए उसको हटाना है शुद्ध धर्म की आवश्यकता है साधन करने के लिए मन चाहिए उसके बिना होगा नहीं तथा ही यथा प्रथा ही अनेक मानसा इस मन के द्वारा यथा ब्रह्म ये जो ब्रह्म है वो ब्रह्म उपस्मृति ये ब्रह्म के समीप जाता है ब्रह्म या द्वितीय है ये तथा ब्रह्म इस ब्रह्म को तरफ उपस्मृति समीप में जाता है समीपति समीप में स्मरण करता है उनके द्वारा साधक उपस्मरती का करता साधक होगा साधक चिंतन करता है अभिक्षम बार बार वो चिंतन करता है अभिक्षम जितने भी संकल्प मन में विकल्प करता है इसे मन के साधन करता है साधक जो भी जिन जिन किसम का चिंतन करता है इसे करे मन से करेगा अभिक्षण संकल्पश्च मानसो ब्रह्म विषय इसलिए मन जो है ब्रह्म विषय मन के द्वारा ही कहता है देखा। जो मन है उसी के द्वारा सारा संकल्प करता है कहा ठीक है ठीक है कहते हैं प्रकृतम ज्योतिरूप ब्रह्म ब्रह्म प्रति मदीय मनोगछत वर्तरे इव यदि चिंता ये ये यात्रा होगा यह तो प्रकटन तो मध्यस्थ ब्रह्म की चर्चा चल रही है तो ज्योति रूपम उसको प्रकाश स्वरूप कहा गया पूर्वम ये कहा था प्रकाश कहा था रूप कहा था प्रकाश स्वरूप कहा था प्रकाश लाइफ में ज्ञान रूपी प्रकाश है चमक वाला प्रकाश नहीं समझा रूपम ब्रह्म प्रति ये ब्रह्म प्रति एक तरफ होना चाहिए ब्रह्म के तरफ मदीय मनो जो मेरा मन है गच्छत बरतते जाता हुआ सकता है जाता हुआ, जाता हुआ रहता है ब्रह्म के तरफ जाता हुआ रहता है यदि चिंता है ऐसा चिंतन करना चाहिए शारद को मेरा मन ब्रह्म के तरफ जा रहा है ऐसा चिंतन करना चाहिए यह उपदेश इस प्रकार का जो उपदेश है इसी को कहेंगे यहां आध्यात्मिक इसी का उपदेश करना आध्यात्मिक उपदेश है न यहां उपदेश उपासना ये कहा आध्यात्मिक अभिक्षम सदा आया बार बार संकल्प करता है ना अभिक्षम पौन के निर्णय बार बार तो अवेक्षण कहते हैं बार बार संकल्प मम मन सह संकल्प ब्रह्म विषय ध्याय मेरा मन का संकल्प विषय बार बार ब्रह्म ही होगा अन्य की तरफ मन में ले जाऊं ब्रह्म ही होगा ब्रह्म ब्रह्म विषय यदि ध्याय ऐसे चिंतन करने वाले क्या होगा प्रत्येक ब्रह्म प्रत्येक भूत ब्रह्म अभिव्यक्ति से आप हुआ जो सबके भीतर का हुआ ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो ब्रह्म पैदा नहीं होगा अभिव्यक्ति हो उपलब्धि होगी अध्यय में रखा हुआ घट को प्रकाश से पैदा नहीं किया जाता क्या किया जाता है उपलब्धि की जाती है अभिव्यक्ति की जाती है जो घट नहीं है उसको तो मिट्टी से पैदा कराया जाता है न्याय मत में आरंभवाद है न्याय कौन सा आरंभवाद है शांति मत में पैदा नहीं कराया जाता उपलब्धि कराई जाती है मिट्टी, मिट्टी अवस्था में तो है सत्कारी बाध है वो पहले से कार्य भरे सत है वो को तर कर देते हैं अगर काले सप्त हो तो घर चाहने वाला व्यक्ति मिट्टी को क्यों लेता है उसको पता है वो जो कुमार को क्या पता है इसमें गाड़ा छिपा हुआ वो है वो जानता है इसलिए मिट्टी ही लाता है तेल चाहने वाला व्यक्ति तेल को ढूंढता है रेट क्यों नहीं लाता आरंबार माना जाए तो मैया मतलब जैसे मैंने तिल में पहले घर नहीं होता तेल नहीं होता तेल कब होगा कूल में तभी तेर, तेल पैदा होगा पहले तो तेल तो आई नहीं है वो, पहले अभाव प्रागुर्भाव पैसा हुआ यही मानते हैं कारों में का प्रागुर्भाव तो अगर पहले से तेल महो वहां तो तेल में भी नहीं है तो रेत में भी नहीं है तो वो तेल चाहने वाला व्यक्ति रेत को क्यों लाएगा शाम पूछते हैं तो नजारे को उत्तर नहीं दे पा और भैया ये कहेंगे सांखे को अरे पहले से या तो फिर जरूर पिलाई की जरूरत क्या है एक, एक दूसरे से एक दूसरे पर समाप्त हो जाता है सुंदर हो सुंदर न्याय लग जाता यह स्थिति हो जब विचार करने लग जाए ऊपर ऊपर एक ही शास्त्र पड़ा होगा उसके लिए तो ठीक है अगर दोनों की देख पढ़ने के बाद विचार करे तो आपके माथा चक्कर में का जाएंगे क्या रोल बने लगे ऐसा हो अच्छा तो कहें इस प्रकार से मेरा मन हमेशा ब्रह्म की तरफ ही जाता है ऐसा जो सोचता हो चलता हो तो उसको प्रत्येक भूत और परम अभिव्यक्ति प्रत्येक भूत अपना स्वरूप भूत स्वरूप भूत को परमात्मा की अभिव्यक्ति मैं ही ब्रह्म हूं करके अंतिम में उसकी स्थिति हो जाएगी मैंने दारदार ब्रह्माचार अभिव्यक्ति बनाता रहेगा तो अपने को ब्रह्म रूप में पाएगा ये कहना है ये अद्प उपासना है कला आगे कहा मनोपाधिगत्वा क्यों ये अध्यात्म उपासना क्यों है मन भीतर है बाहर भी उपासना था बाहर यक्ष प्रगत था बाहर हुआ था अब मन भीतर है मन के माध्यम से करना है चिंतन यहां इसलिए कहा बात से कहते हैं मनोपाधिगतवार मनउपाधि मनउपाधि यश मनोपाधिगत बहुगिर समाज से मन उपाधि वाला है कौन ब्रह्म मनोपाधिगतवार ही ऐसा होने से ही मनसा संकल्प स्मृत्या है। मन उपाधि वाला होने के कारण मन के जो संकल्प है और जितने भी वृत्तियां बनती उस वृत्तियों के द्वारा उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति हुई तो मन उपाधि वाला है वो वही है वो तो मन जो जो वृत्तियां बनाएगा जो जो संकल्प करेगा उससे ब्रह्म की उपलब्धि होगी ये कहा मनोपाधि का ही इसी कारण से मनस संकल्प स्मृत्यादि संकल्प करता है स्मरण करता है प्रत्यय जो प्रत्ययन इसकी वृत्तियां बनती है संकल्प रूप स्मरण रूप जो प्रत्यय बनता है वृत्ति बनती है उसके द्वारा अभिव्यक्त ब्रह्म अभिव्यक्ति होती है ब्रह्म की विषयी क्रियावान तो जैसे विषय बना दिया हो ब्रह्म को ऐसा लगता है मान मन विषय तो नहीं बना सकता क्यों नहीं ब्रह्म जिसको जानता है ब्रह्म को वो नहीं जान सकता क्या विषय बनाएगा हो विषय कर लिया मान लिया ऐसा जैसा लगता है विषय क्रियवान युवा इसलिए युवका लगा विषय नहीं करता युवा अच्छा सब जैसा ब्रह्म हो अध्यात्मा पदे आदेश हो तो ये यही एक ब्रह्म का अध्यात्म आदेश है उपदेश उपासना है ट्रिप्पणी तीन नंबर है जो भी है माइवी यथा तोयोपाधि को बड़ा सुंदर दृष्टान देते हैं वो ब्रह्म मन उपाधि वाला है ठीक है इसलिए मन के वृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है ये बोल रहे हैं। कैसे इसके लिए दृष्टांत देते हैं समुद्र का और तरंग का दृष्टांत देते हैं कितने कहां से घूम पिलाते हैं ये टिप्पणी का यथा कोरोपाधि को वास्वान जैसे सूर्य क्या है जल उपाधि वाला है जल उपाधि के कारण उसके प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है कोयोपाधि को वास्वान तोय तो, तो जल उपाधि वाला जो सूर्य है भाषवा सूर्य तोयस्य बीचियादि भी उसके भाजपा तोय के जो बीची आदि है तरंगा आदि में तो प्रतिबिंब दिखाई देगा तो उसके द्वारा क्या दिखाई पड़ेगा अभिव्यक्ति होगी कि, किसकी सूर्य की। जल के जो आदि रूप में बने हुए हैं उसी के माध्यम से हो जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना मन उपाधि वाला उदाहरण आने से मन का जो परिणाम है कौन वृत्तियां उसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है जैसे समुद्र का परिणाम तरंगादि उसके माध्यम से सूर्य की अभिव्यक्ति होती है प्रतिबिंब ये कहा यथा तोयोपाधि वो वासवान जैसे तोय वाला सूर्य है वो सूर्य तोयस्य बिचियादि भी, भी अभिव्यक्त तोय की जो बिच्ची आदि है जल की जो बिची आदि करंग आदि है उसके द्वारा अभिव्यक्त होता है कौन तो सूर्य वहीं दिखाई पड़ेगा वो तरंग आदि में अच्छा तत्र प्रतिबिंबन वहां प्रतिबिंबित तो होता है तरंग आदि होकर के अभिव्यक्ति होते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी मन उपाधि वाला परमात्मा है तो वो उसके क्या होगा मन के जो वृत्तियों के माध्यम से वो वृत्तिगत अभिव्यक्त होता है ब्रह्माकार वृत्ति है ना ये कहा मन उपा हितम ब्रम है ये, ये हो गया तो एवं वादि वाला जल में सूर्य के प्रतिमा एवं मनोपा हितम ब्रह्म मन उपाधि वाला ब्रह्मा है मन में वही भी ब्रह्म तत् तत्म मन की जो वृत्तियां उसके द्वारा ही तत्साक्षत अभिव्यक्त उसी वृत्ति के साक्षी रूप से अभिव्यक्त होता है प्रतिबोध अभिप मत हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रवृत्ति के साथ रूप से अभिवृत् होती है यह समझा तीन की टिप्पणी ब्रह्म विषय क्रियमान इवा विषय तो नहीं होता विषय हो गया जैसा लगा रहा चुई प्रत्यांध है चुई लगने से अभूत प्रभावित चुई होता है संपत्ति कर सूत्र है लघु धातु भू धातु अष्टातु के योग में इस प्रत्यय होता है जो पहले नहीं था अब हो गया ऐसा बोलने के लिए हो जाता है जैसे पहले शुक्ल नहीं था सफेद नहीं था क्या कोयला अब सफेद हो गया क्या करने से जलाने से अशुक्ल शुक्ली भवती ऐसा प्रयोग करते हैं और गंगा गंगा भवती ये जो जल गंगा नहीं था किन्तु हमने अभिमंत्र किया दंगे जमनी जब मंत्रित किया क्या हो गया गंगा हो गया अब गंगा गंगी भवती जो गंगा नहीं हो गंगा हो जाता है अभो सी बनता है ये स्वीप विषयी क्रियमाण युवा अभिषयो विषयी क्रियमाण युवा माने मानता विषय तो नहीं कि तो विषय हुआ जैसा हो गया यही कहते हैं साच अभिव्यक्ति ऐसा होने से ब्रह्म के अभिव्यक्ति ही उन्होंने कहा था साच अभिव्यक्तिया अपनी अनुसर दी वो जो अभिव्यक्ति है उपासना को भी अनुसरण कर दी होगी विषय क्रियमा दोनों उपासना भी है और विषय होना भी है दोनों माना जाता है कहा वस्तुतः साक्षित्व अभिव्यज्यमान भी वास्तव में साक्षी रूप से अभिव्यक्त होना है दोनों किसके साक्षी उपवृत्तियों के साक्षी, साक्षी मनोवृत्ति के साक्षी रूप से अभिव्यक्त होना होने पर भी कहा वस्तुतः साक्षित्व अभिव्यजान वस्तुतः साक्षी रूप से ही होने पर भी ये दो पहले वाला लगाना एक तो विषयी क्रियमाण भी वह और ध्यान अति अवसर है ध्यान करता जैसा भी हो जाता है चिंतन जैसा भी हो जाता है वास्तव तो में तो साक्षी अभिव्यक्ति होने पर भी ये दोनों भी जैसा लग जाते हैं ये काम। क्यों मुदगलो परिषद में कहा जाता हूँ यथा ऐसा होगा ये, ये, ये मुदगलो परिषद है उसको जिस जिस प्रकार से चिंतन करता है वैसे हो जाता है मैं ब्रह्म होंगे उपासना करे तो ब्रह्म हो जाएगा मैं भूत हों करके तो भूत हो जाएगा ये यथा नाम प्रबद्धन थे सदैव मोहम्मद वर्तमान भगवान के मनुष्या भगवान है मेरे या मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस रूप से मुझे चाहते हैं मैं उसी रूप में मैं भी करता हूँ हम व्यवहार में भी ऐसे करते हैं सबके साथ एक व्यवहार नहीं होता है घर में कोई भी एक व्यक्ति होगा उसके सामने वाला जो संबंध लेके आएगा वही संबंध से उसके साथ व्यवहार करेगा कोई पापा करके आएगा तो उसके साथ होगा कोई भैया करके आएगा तो और संबंध करेगा बिना भिन्न सम्बंध हो जाता है एक ही व्यक्ति में तो परमात्मा एक ही है किंतु तो जैसे हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में वो भी फल देते हैं एक था आम प्रबंधन देने मेरे रूप में धारण करेंगे मैं अपने रूप में प्रकट हो जाऊंगा भूत रूप में करेंगे तो मैं तो तो भूत रूप में प्रकट हो जाऊंगा हूं तो मैं हूं क्योंकि भूत रूप में प्रकट हो दूसरा फल मिलेगा मैं अपने रूप में जाऊंगा तो दूसरा फल मिलेगा उनकी जैसी मांग होगी ये, ये बताए तम यथा यथा उपासना इत्यादि न्याय में युक्ति है ये युक्ति है इसलिए विषय भगत इबा आभा की विषय तो नहीं होता विषय हो हुआ जैसा हो जाता विषय नहीं कर पाएगा मन पहले कहा ये ना और मनोमतम या मनसा ना हो तो मन कहां से विषय कर पाएगा पहले प्रथम करने में बोल चुके थे जन्मसा नमृते जनामतम तदिव बिदि निगमित वातेमें कौश्य है मृत प्रख्यालोगात्म आदेश ये सार, सार ब्रह्म ये ब्रह्म का अध्यात्म आदेश में उपदेश एक कई सहटी के उत्तम अर्थम संक्षिप्त अब यह बताए हुए सार, सारांश सारा सार, संक्षिप्त में बताना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं विद्युत तो निवेशावद अधिद्वतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी विद्युत तो और निवेशन दो दृष्टांत में दिया था पहली बार एक तो बिजली के प्रकट होने के समान और दूसरा निवेशण आपके पल के बंद होने के समान यह दो दृष्टान दिया था किसान अभिदय उपासना विद्युत निवेशावध अधना होगी मैंने स्वरूप दिखाना फिर छिप जाना विद्युत के समान स्वरूप दिखाना मतलब एक्शन ऐसा किया और आठ बंद करने के समान छिप जाओ ये दो गुण के पहले वाले में उपासना करनी होगी ये धर्म ही हो जाएगा परमात्मा धर्मी होगा उसकी दो गुणों के और अध्यात्म से मन सत्य समकाल अभिव्यक्ति धर्मी अब अध्यात्म को भी क्रम है उपासना भ्रम की कर्मी है कि मन के वृत्ति के समकाल में ही अभिव्यक्त होना ये ये इतना वेद है मन के वृत्ति बनने समय ब्रह्म है वहां क्योंकि मन में वृत्ति तक तो नहीं बन सकती ब्रह्म की भी न बन नहीं सकती है चेतन में आश्रिति ने वो वृत्ति कैसे बनाए वो उसी कारण में अभिव्यक्त ना इतना फर्क है अभिदैवत ने और इसने अध्यात्म में बताया ये कहा सारांश ही निकाल यह आदेश है उपदेश है आदिश मानी ब्रह्म इस प्रकार से उपदेश किया हुआ ब्रह्म क्या होगा मंद बुद्धि गम्यम भगत क्योंकि जो प्रथम खंड में जो बताया जिस ब्रह्म के सुर बताए सुरोत्र से सूर्य यद मनोषो मनो यद बातो बात इत्यादि सबके बुद्धि पकड़ नहीं पाती है वो उत्तम अधिकारी पकड़ सकते थे उस बात को समझ सकते थे जिन्होंने कि जो कृतोपासक होंगे उनके वो विषय बना सकते थे सुदामद करने वाले उत्तम अधिकारी किन्तु सबके विषय के था हो। नहीं वो ये जो अभी बताई हुई उपासना मंद बुद्धि वालों की मंदा बुद्धि ये मंद बुद्ध है मंद्र वाले भी इस तरह से कहानी के रूप में इस तरह समझाने पर समझ सकते हैं इनके लिए होता तो है पुराण आदि जितने भी हैं वास्तव में मंद्र वालों को लेकर छोटी सी बातों को तो विस्तार करके बताया जैसे सप्तम बरह सवरा आता है देव में तैतृप्रिशद बड़ा होगा आपने सत्यम बरहता मतरा सप्तम्बर आदि है सप्तम सब्ते बर सत्य उसका फल कुछ पता है कि क्या सत्य बोलने से क्या मिलेगा हम तो फल के लोग हैं प्रयोजन से मन भी न प्रवर् प्रयोजन फल देखेगे न किसी की प्रवृत्ति होगी नहीं सत्यम बोलोगे क्या मिलेगा हमको इससे प्रश्न उठेगा तो इसके लिए सत्यम बल अगले देवी भाग ने कंद बना दिया स्कंद है एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे सत्यवादी थे बट लंबी कहानी आ गई तो सत्य बोलने से अंतिम क्या वो स्वर्ग मिलता है हरिशन्द्र स्वर्ग गया बड़ी बड़ी उनको जीवन की दुखद कहानियां हैं अंत में वो सत्य भाषण करने वालों को स्वर्ग मिलता है ये निष्कर्षण मिलता है वहां जाके पलभन किया यहाँ सब्द इतना यह सत्यम बढ़ इतने को लेकर के देव भारत को एक खंड बना दिया तो ऐसे ये होता है वो तो वेद के से सा होता है पुराणों में किन्तु वेद में ने संक्षिप्त बोला हुआ सत्यम बड़ उत्तम अधिकारी होगा जो उनको समझ गया होगा हमारे जैसे नहीं समझ सकते तो उसके लिए पुराण उत्पादन करना पड़ा उसके माध्यम से कहानी के रूप में रूपक बना करके दिखाने पर कुछ समझता है अश्लीला तब तो मसी नहीं समझ पाएगा बाप अंतिम में समझना वही जाते है। यह, यह हैं यही कहते हैं एवं आयुष मान युग इस प्रकार से उद्देश्य दिया हुआ ब्रह्म मंद बुद्धि गम्य मंद बुद्धि वाले के भी विषय बन जाता है गम्य विषय बनेगा जिसकी मंद बुद्धि मंदा बुद्धि या सामते बुद्ध या मंद बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उनके भी गम्य होता है विषय बन जाता है यदि ब्रह्मा आदेश इस प्रकार का आदेश वन उपदेश है एक उपासना उत्तम अधिकारी के लिए तो प्रथम खंड द्वितीय खंड बहुत हो चुके हैं उसकी जरूरत ही नहीं तृतीय खंड इसके लिए बनाया गया है मंद बुद्धि दृष्टि में रखते हैं तीन प्रकार होते हैं उत्तम मध्यम मंद तीन वाले होते हैं एक जैसे शर्मी होते हैं क्योंकि एक ही गुरु से पढ़ने वाले छात्र एक जैसे होते हैं क्या एक विशेष नंबर लाता है और एक सामान्य नंबर आता है एक फेल हो जाता है ऐसा हो जाता है वैसे ही है मंद बुद्धि और को लेकर कहा था दित नई निरुपाधिकम एव ब्रह्म मंदबुद्धि भी आप लेकर सको प्रथम खंड और द्वितीय खंड में जिस निरुपाधिक आत्म तत्व का तो चिंतन किया था उपदेश किया था मंदबुद्धि की बुद्धि पढ़ नहीं सकती नहीं होता कहा नवी निरुपाधिगमे ब्रह्म जो निरुपाध ब्रह्म है उपाधि रहित ब्रह्म जो स्वत्र से आदि शब्दों से कहा गया जो है गया जो ब्रह्म है प्रतिबोधवी इत्यादि से कहा गया है जो निर्पाधिक्रह्म है वह मंदबुद्धि आकल न सक मंद बुद्धि के द्वारा उसको समझना संभव नहीं है इसको लेकर के यहाँ उपासना के माध्यम से प्रतीक बनाकर के बता दिया आप एक अच्छा ये लोग आदर्शमान विधि है उपास्यकया और उपदेशमान उपास्य रूप से कहने पर ना अपने से, से, से भिन्न दिखाई पड़ता है वो तो अपने को उपासक समझता है वो उपास्य हो जाता है फिर वो समझने लग जाता है सीधा सीधा बताएंगे तो इसके बात समझ नहीं सकता मंद बुद्धि वाला यथोत्तम तो तो उपास्यमान उपासनाया बुद्धिमान दे अपने क्या इस प्रकार से उपास्यमान ब्रम के उपदेश करने पर क्या करेगा वो उपासना करेगा शरीर में काम ऐसा कर ऐसा कर बोलने से कुछ करेगा सीधा तो ब्रह्मा है बोलेगा ये तो कुछ जानते ही नहीं क्या बोलते यही बोलेगा वो समझेगा ही नहीं hmm. भविष्य में वही वो रोणा है किंतु तो अभी शुरू में सीधा सीधा अभी आया जा हुआ तो बोले तुम ब्रह्म है वो क्या क्या समझेगा वो कुछ नहीं या तुम्हें शरीर को लेकर ब्रह्म समझेगा पूरा और गड़ गड़बड़ हो जाएगा हाँ तो ये इसलिए कहते हैं यथोत्तम उपासना जिस प्रकार से हम दो प्रकार से उपास्य उपासना बताई गई अनुदैविक उपासना और अध्यात्म उपासना इस तरह से जो पूर्वोक्त प्रकार से मान जो ब्रह्म है वह उसको उपासना या बुद्धिमान दिया भक्ति सुगम होती है उपासना के माध्यम से जो बुद्धि के मंदता हट जाएगी तो फिर वो ब्रह्म को समझने में सुगम हो जाएगा इसलिए उपासना बताइए उपासना इसके लिए उपासना करने पर बुद्धि शुद्ध होगी बुद्धि की जो मंदता है मिट जाएगी तो फिर वो समझने लग जाएगा अंत में समझना उसी को है ये श्रवण आदि का जो भी चर्चा है पुराण आदि में उसी में बैठने का नहीं है साधक को अगर उनके सुनते और उनके अनुष्ठान आदि करते करते अंतिम शुद्ध होगा तो, तो फिर जो विवाह का समझ में आ जाएगा असल में हम लोगों को चाहिए था पहले पुराण आदि पढ़े उपासना आदि करे उसके बाद में वेदांत तो श्रवण करे ऐसा चलना था अब समय कम है ग्रंथ बहुत है आ, तो क्या करेंगे अल्पस्त का लोहत्घना ऐसी स्थिति है तो क्या कर परिस्थिति है तो ये कहा ये उपासना उनके लिए बताई गई जो उत्तम अधिकारी नहीं है उनको लेकर के कहा ये बताया गया अरे कृष्ण तीस हो गया अरे तो मंत्र होगा और भारतीय अथा अनंतर अध्यात्म अथा का अध्यात्म भी है मंत्र में है है अध्यात्म उपासना बताते हैं आत्मा को किसके आत्मा की ही उपासना आत्मओ अधि आत्म आत्मा को अभी ऐसा तो अध्यात्म हो जाता है अभ्यवाद समाज हो जाएगा अध्यात्म बन जाएगा आत्मोव अभी जैसे हर हो अधि अधिहरी ऐसा बनाते हैं उसी प्रकार आत्मो अधि है अध्यापनों का ऐसा हो जाएगा आत्मा को विषय करके तो उपासना की जाए उसको अध्यात्म उपासना करने वाली यह स्थिति आत्मअि आत्म विषय अध्यात्म उच्चते आत्मा को विषय करने उपासना को अध्यात्म करते हैं इति यदि शेष ऐसा है अतः आपका और अध्यात्म का अर्थ करना आत्म आत्म विषय विषय अध्यात्म उच्चते वाक्यशेष अध्यात्म उच्चते था अध्यात्म उच्चते ये वाक्यशेष लगा लगाने अध्यात्म को कहा जाता है अथा अध्यात्म के आगे उच्चते क्रिया लगानी पड़ेगी आपको विषय ने उपासना बताई जाती है जैसे बोलना चाहिए ये कहा ये बाक है ये तक यथोक्त अक्षर ब्रह्म ये तब ब्रह्मगिर ये जो ब्रह्म है वह गच्छी ब्रह्म गाप्ति बच्चती प्राप्त करता है हो जाता है न प्राप्त तो नहीं कर सकता है किन्तु वृत्ति के माध्यम से प्राप्त करता जैसा हो जाता है ये कहा प्राप्त होती को विषय करोती को विषय करता जैसा होता है फल फल न होने को वृत्ति व्याप्ति कर लेता है उसी को हम विषय समझते हैं ये कहा न केवल विषयी करोटी वास्तव में विषय नहीं बना सकता हूं इसलिए विषयी करोती सुत्य लगाया है विषय नहीं होता किंतु विषय जैसा हो जाता है इसके लिए लगाया होना है तो विषय तो विषय तो नहीं जवा ब्रह्मन सकती अग्नि के द्वारा है इसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित पदार्थ है मन ब्रह्म जानता है मन को और मन भगवान प्रकाश करेगा कैसे विषय बनाएगा नहीं बना सकता मनसो विषय का ब्रह्म अथो मनो नगछति मन नहीं जाता है ये स्थिति है न पत्र चक्षु न मनो इत्यादि ना गति न मनो पहले तृतीय मंत्र में गोल के आ चुके हैं कैसे हम उपदेश करें इत्यादि बोल चुके हैं मन का विषय नहीं होता विषय हुआ जैसा होता है ये कहा था यह मन से मनते मनोवर कथम गण में गोलिया चम उतम क प्रथम खंडे उत्तम प्रथम खंड कह गसो मन स्वाद ग्यं मन का भी मन गु तो बोल सकते हैं, गच्छति गच्छति नहीं बोल सकते तू ग्छतिव तो सकता है मनसोप्वा मन का भी है एक अध्यात्म कारात्मक होने क्यों क्या अध्यात्म मनकर और ब्रह्म का तारात्मक कहा अपने आप में गया हुआ जैसा हो जाता है जाना तो होता नहीं जब कहते ही है गया हुआ जैसा हो जाता है ऐसा करके कहा क्योंकि मन का भी मन है वो मन का भी स्वरूप है तो अपने स्वरूप में गया हुआ जैसा हो जाता है जाना तो नहीं बनता अपने आप कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता देवव्रत किसी घर में घुसेगा अपने में नहीं घुस सकता अपने आप में जाना बनता गया गया होगा जैसा हो जाता है ये कहा अच्छा आगे ठीक है देखिए अहम रहे अहम ग्रह नहीं होताबंध ये उपासना अहम तरह तो मृत्यु करना चाहिए मन अलग है और परमात्मा अलग है ऐसा करके नहीं अहम तरह से तो बिन भिन्नता हूं परमात्मा भिन्ना इस रूप से नहीं अहम में इस रूप से करना चाहिए अहम ग्रह नहीं क्यों तीन प्रकार की उपासनाएं हैं में ध्यान दे रहा है तीन प्रकार से उपासना एक तो का कर्मांत तो उपासना कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ेगा उसमें जिस आश्रम के लिए विहित हो उस कर्म के साथ में कुछ उपासना है कर्म के अंग रूप से बने हुए हैं स्वतंत्र उपासना नहीं हो जैसे उदगित उपासना शांतों है वहां पर ये ज्ञान करते समय उदगृत गांव करना होता है खाली उदगृत उपासना नहीं होगी तो और कर्मांधासना तो है कर्म के अंदर बने हुए हैं कर्म के साथ उपासना करने से फल में समृद्धि हो जाएगी करना पड़ेगा तो का अवद्व उपासना और एक निश्चित अभ्युदय निश्लेष उपासना है केवल उपासना से फल प्राप्ति है वहां कर्म की आवश्यकता नहीं है जैसे ब्रह्मलोक का प्राप्ति के लिए केवल उपासना प्राण रूप से उपासना करो समस्ट प्राण नयूर्ष भावना करो ब्रह्मों प्राप्ति होगी वो तो अब अभिन्द से वासना है वो किसी के साथ लिए देना अगले पल देने वाला और एक होता है अहंग्रह उपासना यह अहमग्रहासना है मई हूँ पहले तो द्वैत रूप में हुआ वो अलग रह करके होगा किंतु तो ये मैं ही मई करके जो करना है उसको अहंग्रहासना करना है अहंकार करता देव ये वासना अहंग्रह रूप से करना चाहिए आध्यात्म ब्रह्म रूप आध्यात्मिक रूप कहते हैं आत्मभूतत्वाच ब्रह्म मनाधिकारी आत्मा है कौन ब्रह्म मना आत्मा मान स्वरूप है आत्म आत्म से ब्रह्म तत्मीपे मनोवक्त थे इसलिए आत्मास्वरूप ही है ब्रह्म मन का स्वरूप है आत्मा है मोने से उसके समीप मन रहता ही है ये कहा मनोवक्त थे यदि ऐसा उपस्मर्ति ऐसा चिंतन करता है सारे तो मन का भी आत्मस्वरूप में तो मन रहेगा ही वहां आत्मा में ये एक चिंतन करता है के द्वारा ये चिंतन करता तरफ तो ब्रह्म इस ब्रह्म का चिंतन करता है कौन विद्वान वाशक चिंतन करता है ये तस्मात ब्रह्म दक्ष इसे ब्रह्म के तरफ मन जाता हुआ सा, ब्रह्म द्वितिया ब्रह्म की तरफ जाता हुआ सा कहा जाता है टिप्पणी की टीका के, के चेनों प्रतीक के ऊपर छह नंबर लिखते प्रतीक के ऊपर छात्र अध्यापन इत्यादि में लिखित पुस्तक वहाँ तथा लिखित पुस्तक में अध्यात्म शब्द आत्म में अभी लगा हुआ है अध्यात्म ऐसा पाठ है यहाँ वो आत्म शब्द दिया है भाष्य में फिर लिखित पुस्तक में अध्यापन है भाष्य में पाठ ऐसा बोलते हैं ये कहा अभी एक मन पड़े दो अनेक समीप व्यक्तित्व मन मन समीप में रहने वाला मेरा मन है आत्मा ने समीप में रहने वाले मेरे मेरे पास रहने वाला मेरा मन है इस मन के द्वारा स्मरिण अभिक्षण शंकलमाण मारबारिव होगा संकल्प वन सर प्रत्यक्ष बार बार चिंतन ब्रह्म का होगा किन्तु मन का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्म स्वरूप है ब्रह्म मालक्ष्मी के उपासना वो ब्रह्म जो मन चिंतन करता है जिस ब्रह्म का वो ब्रह्म नहीं स्वरूप हम सूचितम भवन इस प्रकार अध्यात्म उपासना के स्वरूप सूचित होता है विस्तार तो नहीं है सूचना भी गई है सूचित होता है ये जानना चाहिए देखिए अभिक्षण पुनः पुनश्च अभीक्षण अभिक्षण संकल्प स्मारतीय उपस्मारकीय अभिक्षण संकल्प कहा तो अधीक्ष माना क्या है कहते पुनः कौन बार बार संकल्प कहता है पुनः पुनश्च संकल्प बार बार संकल्प ब्रह्म प्रेषित श्रम ब्रह्म के द्वारा प्रेरित जो माने उसका बार बार संकल्प है यही है अभीक्षण सबका अतः उपसम संकल्प आदि लिंगय ब्रह्म मनो अध्यात्म उपासन करते हैं इस प्रकार से उपस्कण कर रहा है सारक के माध्यम से और संकल्प करता है इससे क्या ये लिंग मिल गया है करके क्या वो जैसे धूप रूपी लिंग से ध्यान होता है अग्नि का लिंगन परिचाय तो यहाँ पर अगर ब्रह्म नहीं होता तो ये मन ब्रह्म का चिंता नहीं कर पाता तो जल है और ब्रह्म होता है तो मन संकल्प नहीं कर सकता मन संकल्प कर रहा है चिंतन कर रहा है सारे मन के द्वारा संकल्पित कर रहा है और चिंतन है कर रहा है तब रहा मैं जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ब्रह्म जरूर है ब्रह्म जो ब्रह्म अध्यात्म भूतम मनो अध्यात्म भूतम ब्रह्म मन के भी जो स्वरूप भूत ब्रह्म है अध्यात्म भूत मन का भी स्वरूप है जो ब्रह्म उपाश्रम ये उपाश्र होता है इसी तो हो जाता है होता है कहा तीन और चार तीन चार पांच तीन, तीन में कहा लिंग ही आत्मा गति जलस्य जड़ स्मरणादि परिणाम असंभव कहते देखो आत्मा के अनुगतता के बिना आत्मा यदि वहां बहो तो ये जड़ मन में संकल्पादि करना संभव नहीं है परिणाम होना संभव नहीं मंत्र वृत्ति है संकल्प परिणाम है वो होना संभव नहीं ये कहना है अब ये अनुगति आत्मानुगति आत्मा के अनुगति के बिना अनुगत हुए बिना जैसे घर में मिट्टी अनुगत हुए बिना घर की उपलब्धि नहीं होती घर कोई कार्य नहीं कर पाएगा अनुगत होना कार्य कार्य में अनुगत होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ आत्मा के अनुगति के बिना अनुगत पाप के बिना जड़स्य होना सर मंजर है उस मन धर स्मरणाधि परिणाम स्मरण करना आदि परिणाम होने से भोले सर असम भवान असम होने से तेसराव पंडिंग तेसराव ये जो वृत्ति ना संकल्प आदि वृत्ति ना नाम तवलिंगत्म ब्रह्मलिंगत्व आत्मलिंग है सिद्ध कर देते हैं जैसे अग्नि के बिना धूम हो नहीं सकता धूम लिंग बन जाता है अग्नि के लिए धूम देखते जल्दा क्या होता है ठीक किसी प्रकार ये वृत्ति बन रही है तो ब्रह्म जरूर है ब्रह्म के सानिध्य के बिना वृत्ति नहीं बन पा रहा वृत्ति बन रही है जड़ने तो उसे ब्रह्म है सिद्ध हो जाता है एक आ चार नंबर मनोवाध्यात्म भूत मन के लिए अध्यात्म स्वरूप है वो इसलिए कहा अतर मनुष्य अध्यात्म भूतम लेकिन पाठ सम मन सो मान्यंता लगाना अच्छा होगा ये मनो अध्यात्म के दिग्धियां करके रखा हुआ है किंतु मना चाहिए टिप्पणी कार्य कर ष्यंत पाठ होना चाहिए मनुष्य अध्यात्म भूतम यह अच्छा पाठ होता मन का भी अध्यात्म भूत अध्यात्म स्वरूप यह पाठ अच्छा होता है एक समझे ऐसा पाठ मैंने ये भाष्य में दिव्यांग जैसे रहता है मनो अध्यात्म होता है उसकी अपेक्षा सस्ते होता तो अच्छा लगता है ठीक है मनुष्य होता तो अच्छा लगता है ये पांच की उपास्यम मनसो की आत्मभूतम ब्रह्म अहम अस्मी इत्यवं उपास्य तत्व लिखते थे मन का भी जो स्वरूपभूत ब्रह्म है वही मैं हूं ऐसी उपासना करनी चाहिए मानकर भी स्वरूप है ब्रह्म वो ब्रह्म नहीं हूं ऐसा उपासना करनी चाहिए सुलझे हुए साधकों के लिए ऐसी उपासना करनी चाहिए उलझे हुए तो नहीं कर सकते हैं जी का ठीक है समय हो गया है मैं रखता हैं सर्वं क्षमण सर्वायात्र मानयात्रोक संतो महिशंत ते महिशंत ओ शांशा